आशार्थ जैसे गोवी गोशाला की कामना करती हैं तथा जहां स्तुत स्तोत्रों का पाठ हमारे यज्ञ में इंद्र के आगमन की कामना करके हो रहा है वैसे ही यज्ञ स्थान को हे इंद्र अपनी उज्जवल कांति से प्रकाशित कर स्तोत्रों की प्राचीन तथा पूजनीय माता गायत्री हैं और यह मानव तेरी स्तुति सप्त छंदों में करता है भाषार्थ हे यजमानो देवों की प्राप्ति की कामना करने वाला स्तोता तुम्हें प्राप्त होकर उत्तम पद को प्राप्त करता है वह इंद्र अकेले ही रुद्रों सहित जल्द ही यज्ञ में जाता है तथा स्तुति ही अमर देवों से धन प्रदान कार्य के लिए समर्थ है तुम रक्षणकर्ता देवों के लिए मीठा सोम पानी में मिलाकर प्रदान करो भासार्थ जलो में अग्नि गुण रूप से स्थापित है यह देवों के पुण्य कार्यों के रक्षण करता इंद्र ने मुझे कहा हे Agni ज्ञानी इंद्र ही तेरा साक्षात्कार अनुभव करता है उससे मार्गदर्शन पाकर मैं तेरे समीप आया हूं भाषार्थ जो किसी मार्ग को नहीं जानता निश्चय ही वह मार्ग को जानने वाले व्यक्ति से पूछता है वह ज्ञाता व्यक्ति से मार्ग जानकर इच्छित मार्ग को प्राप्त करता है ज्ञानी के उपदेश का यही कल्याणप्रद फल है कि अज्ञ भी ज्ञान युक्त मार्ग को प्राप्त करता है भाषार्थ आज ही यह अग्नि उत्पन्न हुआ है तब से इसने यज्ञ के दिनों को मान्यता दी है तथा तेजस्वी होकर उसने माता का स्तन्यपान भी किया है अनंतर इस युवा एवं देवों को हवि पहुंचाने वाले अग्नि को स्तुति प्राप्त हुई अनावरत होकर सभी को धन का दान करने वाला यह अग्नि शोभन मन से संपन्न हुआ है भासार्थ हे सर्व कला ज्ञान संपन्न स्तुतियों को सुनने वाले इंद्र श्रेष्ठ धनों को देने वाले तेरी हम ये स्तुतियां करते हैं इस तोत्र रूप धनवानों वह तुम्हारे लिए दाता हो तथा जिसको मैं अपने हृदय में धारण करता हूं वह सोम भी इति सप्तमाष्टके सप्तमो अध्यायः अथ सप्तमाष्टकेष्टमो अध्यायः त्रयस्त्रिंशम सूक्तं भाषार्थ सब लोगों को सुमार्ग में योजित करने वाले देवों ने मुझे कुरुश्रमण के पास की मार्ग में मैंने पूषण का वहन किया अनंतर विष्टे देवों ने मुझ कवच की रक्षा की किसी से भी दुर्धरश ऋषि आ रहे थे ऐसी आवाज राह में सुनाई दी भाशार्थ मुझे सपत्नियों की भात मेरी पंजरियां पार्श वस्थियां दुख देती हैं मुझे निर्धन्ता के कारण दुर्गती है वस्त्रों के अभाव से नगनता तथा भूख के कारण उत्पण डर मुझे दुख देते हैं जैसे व्याध के डर से पक्षी कंपित होते हैं वैसे ही मेरी बुद्धि चंचल हो रही है भाषार्थ हे इंद्र जैसे चूहा रस से भीगे सूतों को खा जाता है वैसे ही हे अनंत कार्यकर्ता तेरा भक्त होने पर भी मेरी मानसिक चिंताएं मुझे खा रही हैं हे धनी इंद्र हमें एक बार इच्छित प्रदान करके बहुत सुखी कर तथा तू हमारे पिता की भात हमारा रक्षणकर्ता बन भाष्यार्थ मैं कवच ऋषि त्रसदश्यपुत्र उत्तम दाता राजा कृश्रमण के समीप ऋतिकाओं को देने के लिए द्रव्य की याचना करने गया था भाष्यार्थ जिसके रथ पर मेरे चढ़ने पर तीन घोड़े मुझे श्रेष्ठ रीति से वहन करते थे उस कृश्रमण राजा की हजार संख्या में दक्षिणा प्रदान करने वाले इस यज्ञ में स्तुति करता हूं भाष्यार्थ हे राजन तुम्हारे पिता उपम श्रवस् के वचन अत्यंत मृदु तथा आनंददायक होते थे दान के लिए नियुक्त सुंदर खेतों की भाद थे भाषार्थ हे मित्र अतिथि के पुत्र पुत्र उपश्रवम मेरे समीप आओ तेरे पिता का मैं स्तोता हूं यह जान कर शोक मत कर भाषार्थ यदि मैं अमर देवों तथा मर्णा धर्म मानवों का स्वामी होता तो धनवान मित्र अतिथि जरूर जीवित रहते भाषार्थ देवों के किए व्रत नियमों का उल्लंघन करके कोई 100 वर्ष तक भी जीवित नहीं रह सकता उसी प्रकार हमारे मित्रों का भी वियोग हो जाता है चतुष्टृंशम सुप्तम भाषार्थ बड़े-बड़े नीचे की भूमि में उत्पन्न हुए इधर-उधर चलने वाले तथा कंपनशील अक्ष पासे मुझे प्रजन करते हैं मूजवान पहाड़ पर उत्पन्न सोम लता के मीठे रसपान से जैसे प्रसन्नता होती है वैसे ही बहेड़े के पीठ के काठ से बना जीता जानता अक्ष मुझे बहकाता है भासार्थ यह मेरी पत्नी कभी मेरा तिरस्कार नहीं करती ना कभी मुझसे लज्जित होती मेरे मित्रों तथा मेरे लिए कल्याण कारिणी है तो भी केवल पासे अक्ष के कारण मैंने अनुरागिणी पत्नी को छोड़ दिया भासार्थ जो जुआरी युवा जुआ खेलता है उसकी सांस भी द्वेष करती है तथा उसकी स्त्री भी उसे छोड़ देती है और वह याचित होकर किसी से कुछ मांगता है तो उसे कोई धन नहीं देता इसी प्रकार वृद्ध घोड़े की भांति अमूल्य होकर मैं भी जुआरी की भांति सुख एवं आदर नहीं पाता हूं भाशार्थ जिस जुआरी के धन पर बलशाली हुए जुए की लोभ दृष्टि हो जाए तो उसकी स्त्री को भी अन्य लोग हाथ में पकड़ते हैं उसके पिता माता तथा भाई भी कहते हैं कि हम इसे नहीं जानते इसे बांध कर ले जाओ भाशार्थ जब मैं मन से निश्चय करता हूं कि अब इन पापों से नहीं खेलूंगा क्योंकि मेरे जुआरी मित्र भी मेरा धिक्कार करते हैं किंतु वे लाल पीले रंग के पासे फेंके जाकर मानो मुझे बुलाते हैं तथा मुझसे नहीं रुका जाता मैं भी इनके स्थान पर विविचारिणी स्त्री की भांति चला जाता हूं भाषार्थ शरीर से दीप्तिमान ज्वारी किस धनवान पर मैं विजय प्राप्त करूं ऐसे मन से पूछता हुआ दूत सभा में आता है वहां विपक्षी ज्वारी को पराभूत करने के लिए अक्षों को विजय के लिए रखे हुए ज्वारी के वे पासे धन कमाने को बढ़ाते हैं भाशार्थ ये पासे ही अंकुश की भांति चुभते हैं बाढ़ के समान छेदते हैं छुरे के सदृश काटते हैं पराभूत होने पर संतप्त करते हैं सब कुछ हरण होने पर कुटुम्बी लोगों को दुख देने वाले हैं विजयी ज्वारी के लिए पासे पुत्र जन्म की भांति आनंददायक होते हैं तथा मधुरता से युक्त एवं मधुर वचनों से बात करने वाले होते हैं परंतु हारे हुए जुआरी को तो नष्ट ही करता है भाशार्थ इन अक्षों का तिरपन का संघ सत्य धर्म का स्वरूप सूर्य देव की भांति विहार करता है अत्यंत उग्र मानव के क्रोध के आगे नहीं झुकते उसके वश में नहीं आते राजा भी पासों को खेलते समय प्रणाम ही करता है भासार्थ ये अक्ष पासे कभी नीचे उतरते हैं तथा कभी ऊपर उठते हैं ये पासे यदि हाथों से रहित हैं तो भी हाथों वाले जुआरियों को पराभूत करते हैं ये पासे दिव्य हैं तो भी प्रज्वलित अंगारों की भांति संतापदायक बनते हैं वे छूने में ठंडे होने पर भी जुआरियों के अंतःकरण को पराभूत होने के डर के कारण जलाते हैं भासार्थ ज्वारी की त्यागी हुई पत्नी दुखीत होती है तथा कहीं-कहीं विचरते पुत्र की माता भी आकुलता में दुखी रहती है ऋणग्रस्त ज्वारी धन की कामना करता हुआ भयभीत होकर रात के समय दूसरे के घर चोरी करने के लिए जाता है भाशार्थ जुआरी दूसरी की स्त्रियों का सुख तथा अपने सुंदर घर में सुस्थित देखकर अपनी स्त्री की स्थिति देखकर दुखी होता है फिर प्रातः काल होते ही गेरू रंग के पासों से यह खेलना आरंभ करता है वह मूर्ख मानव रात में आग के पास पहुंचता है भाशार्थ हे अच्छों तुम्हारे बड़े संघ का जो प्रधान नायक है तथा जो सर्व श्रेष्ठ राजा है मैं उसको अपनी दसों अंगुलियां जोड़कर प्रणाम करता हूं उसके लिए मैं धन भी नहीं चाहता हूं मैं सत्य बात कहता हूं भाषार्थ हे जुवारी कभी भी जुआ मत खेलना तू मेहनत से खेती कर और उसी को बहुत मानता हुआ प्राप्त धन से प्रसन्न रह इसी से गोवे इवन स्त्री प्राप्त करोगे साक्षात्कार सूर्य देव ने मुझसे ऐसा कहा है भाषार्थ हे अक्षों हमें अपना मित्र बनाओ हमारा कल्याण करो हमें दुखद दुर्घर्ष क्रोध से हमला मत करो तुम्हारे क्रोध में हमारा शत्रु ही गिरे दूसरे हमारे शत्रु बभुवर्ण के पासों के बंधन में फंसे रहे पंचत्रिशम सूक्तम भासार्थ वे इंद्र संबंधी आहवनीय अग्नि सुबह के समय अंधकार को नष्ट करते हैं तथा तेजस्वी होकर प्रजलित होते हैं जाग जाते हैं महान जो लोक इवन भूलोक अपने कार्य में रत हों आज हमें इंद्र आदि देवों की रक्षा प्राप्त हो भाषार्थ द्यावा पृथ्वी हमारी रक्षा करे हम ऐसी प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार लोक के निर्माता समुद्र सरयनावत सरोवर पहाड़ सूर्य तथा उषा से हमारा विनम्र निवेदन है कि यह सब हमें पाप रहित करें आज यह सोम जो हमने छानकर श्रेष्ठ रीति से बनाया है वह भी हमारा कल्याण करे भाष्यार्थ अत्यंत पूज्य माता-पिता की भांति दयावा पृथ्वी पाप रहित हमें आज श्रेष्ठ सुख प्राप्त के लिए हमारी रक्षा करें अंधकार को नष्ट करने वाली उषा हमारे पाप नष्ट करे प्रज्वलित अग्नि के पास हम कल्याण की प्रार्थना करते हैं भाष्यार्थ धनवति मुख्या तथा पापों को दूर हटाने वाली यह उशा सौभाग के युक्त धन हम भजनशील लोगों को देवे इस्टफल देने वाली हो दुखी दुरधन लोगों के क्रोध से हमें दूर रखे प्रजलित अग्नि से हम कल्यार की प्रार्थना करते हैं।